श्री रामकृष्ण भक्तमालिका मास्टर महाशय जिसकी सहायता से ईश्वर का स्मरण मनन होता है ऐसी घटनाओं या वस्तुओं के संपर्क में आने के लिए वे स्वयं तो व्याकुल रहते ही थे साथ ही अपने सभी परिचितों को भी उन विषयों में उत्साहित करते थे उत्सव आदि में जाने में यदि कभी वे स्वयं असमर्थ होते तो अनुरागी भक्तों को वहां भेज उनके मुख से उसका सविस्तार वर्णन सुनते एक दिन उन्होंने एक भक्त से कहा था बीच बीच में दक्षिणेश्वर कल गंगा दशहरा है वहां की उत्सव देखना इससे इस मेरा स्मरण होगा इसीलिए पर्व उत्सव में भाग लेना चाहिए प्रसाद के प्रति मास्टर महाशय की असीम भक्ति थी उसे ग्रहण करने के पूर्व भक्तिपूर्वक हाथ में लेकर मस्तक से स्पर्श करा लेते थे प्रसाद के बारे में उनकी धारणा कुछ अभिनव थी वे कहते गुरुजन जो देते हैं उसे लेना चाहिए प्रसन्न होकर वे जो कुछ दिया करते हैं उसी को प्रसाद कहते हैं फिर उनमें विनय भाव भी था किसी साधु का प्रणाम वे स्वीकार नहीं कर पाते थे चाहे वह साधु आयु में कितना ही छोटा क्यों ना हो एक दिन एक वैष्णव उन्हें प्रणाम करके फर्श पर बैठने ही वाले थे कि वे बोल उठे ऐसा मत कीजिए तिरणादपी सुनीचेना सुनीचे आदि रहने दीजिए ठाकुर कहा करते थे इस शरीर के भीतर भगवान है इसलिए उसे आसन पर बैठाना चाहिए जब मेरे प्रति इतनी भक्ति है तो मेरी बात माननी चाहिए भगवत कृपा प्राप्त करके धन्य तथा श्री राम कृष्ण स्वामी विवेकानंद आदि का संग एवं स्नेह करके कृतार्थ हो जाने पर भी मास्टर महाशय दूसरों की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहा करते थे स्वयं को सबका सेवक मानते थे वे कभी गुरु का स्थान नहीं लेते थे और न किसी को दीक्षा ही देते थे जो लोग उनसे प्रभावित होकर काफी समय से वहां आया जाया करते थे उनके साथ भी उपदेशक का सा आचरण न करके या उन्हें अपने स्वयं की कोई बात न बताकर ठाकुर की भाषा में ही अपने वक्तव्य को कहा करते थे वे दूसरों पर नियंत्रण नहीं करते थे उनके मुख्यमंडल पर दिव्य ज्योति झलकती तथा वाणी से आशीर्वाद ही निकलता था उन्हें भक्तों के संग में आनंद मिलता और वे कहते कि यदि भक्तों के साथ अलाप चर्चा न रहती तो उनका जीवन हो उठता परंतु इस कारण वे स्नेह का व्यर्थ दिखावा करते हुए शक्ति क्षय करते हो या अनुरागी को संकोच में डालते हो ऐसी बात नहीं सभी अवस्थाओं में वे शांत रहते थे सुख दुख उन्हें अभिभूत नहीं कर पाते थे। उनका उनका जीवन पूर्णतया आडंबरहीन था। था आर्थिक अवस्था अच्छी होने पर भी उनका आहार विहार अत्यंत साधारण उनके ठाकुर का उपदेश यही था कि सादा जीवन बिताओ वे जीवन धारण के लिए यंचित भोजन तथा लज्जा निवारण के निमित्त सामान्य वस्त्र ग्रहण करते जिससे उनकी आंतरिक भगवत भक्ति आगंतुक के समक्ष और भी उज्जवल रूप से व्यक्त हुआ करती थी ठाकुर ने एक दिन उनसे कहा था मन का त्याग होने से ही हुआ सन्यास ही सन्यास है। मास्टर संय ने इस साधना में सिद्धि प्राप्त की थी श्री रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ की रचना ही मास्टर महाशय के जीवन का सर्वोच्च कृतित्व है इस प्रसंग में उन्होंने कहा है बचपन से ही मुझे डायरी लिखने की आदत थी जब जहाँ कहीं भी कोई अच्छा व्याख्यान या भगवत प्रसंग सुनने को मिलता मैं उसी समय उसे अच्छी तरह कर रख लेता था इसे आदत के फल ठाकुर के साथ जिस दिन जो भी बातचीत होती, उसे वार तिथि नक्षत्र दिनांक आदि के साथ लिख कर रखता था उन्होंने और भी कहा था संसार के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैं स्वेच्छानुसार उनके पास जा नहीं पाता था इसीलिए दक्षिणेश्वर में जो कुछ मिला है वह कहीं संसार के भार से दबकर नष्ट न हो जाए इसी भय से मैं उनकी सारी बातों और भावों को लिख लेता था और पुनः जाने तक उसी को पढ़ता तथा मन ही मन मनन करता रहता था इस प्रकार पहले तो मैंने स्वयं की भलाई के लिए ही लिखना प्रारंभ किया था ताकि उनके उपदेश और भी अच्छी तरह अपने जीवन में ला सकूँ ठाकुर के सरित्याग के पश्चात इन दिन लिपियों के आधार पर लिखित गास्पुल ऑफ श्री राम उपदेश एक लघु पुस्तिका के रूप में 1897 में प्रकाशित हुआ। स्वामी आदि सभी ने उसकी प्रशंसा की तथा उन्हें ऐसे और भी उपदेश प्रकाशित करने को प्रोत्साहित करने लगे 1907 सौ ईस्वी में यह पुनः बृहदार ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ उधर रामचंद्र दत्त के अनुरोध पर मास्टर महाशय ने बंगला भाषा में वचनामृत की रचना आरंभ की और 1902 सौ ईस्वी में स्वामी त्रिवुणा ने इसका प्रथम भाग प्रकाशित किया बाद में क्रमशः 1904 सौ ईस्वी में दूसरा भाग 1908 सौ ईस्वी में तीसरा भाग तथा 1910 सौ ईस्वी में चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1932 सौ ईस्वी में उनके शरीर त्याग के कुछ महीने बाद इसका पांचवा भाग प्रकाशित हुआ वे इसका आंशिक मुद्रण देख गए थे मां श्री शारदा देवी के प्रति मास्टर महाशय प्रारंभ से ही अत्यंत भक्त परायण थे और इसी के फलस्वरूप वे अनेकों बार उन्हें अपने घर में रखकर उनकी सेवा कर सके थे अन्य प्रकार से धन आदि देकर भी वे उनकी सेवा किया करते थे श्री रामकृष्ण के भक्तों के सहायता तपस्या में मग्न साधुओं के अभाव दूर करने के लिए भी वे गुप्त रूप से धन व्यय करते थे यद्यपि इन सब खर्चों का हिसाब अज्ञात है फिर भी लगता है कि उनके सर्वाभीष्ट प्रद श्री गुरु की महिमा तथा वाणी का प्रचार करते हुए मास्टर महाशय फलहारिणी काली पूजा के दूसरे दिन चार जून उन्नीस सौ बत्तीस ईस्वी को प्रातः काल साढ़े छह बजे श्री गुरु के पाद पद्मों में विलीन हुए पिछली रात 9 बजे वचनामृत के पांचवे भाग का प्रूफ देखते देखते उनके हाथ में प्रारंभ हुई असहुपीडा प्रातःकाल माँ गुरुदेव मुझे गोद में उठा लो कहते हुए उन्होंने चिल निद्रा में विलीन होने के लिए आंखें आग ली श्री गुरु के वाणी के प्रचार को समर्पित मास्टर महाशय ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उसी कार्य में पूर्ण रूप में निरत रहकर अपने व्रत का समापन किया